व्यापारी व्यक्ति को रात के समय में दुकान बंद करता है उससे पहले साफ करता है वो कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई क्या आया क्या गया बहुत महत्वपूर्ण होता है दिन में जो पुरुषार्थ करता है पता चलता है कि मैंने इतनी कमाई की आज 500 सौ रुपये कमाए हजार रुपये कमाए दो हजार कमाई पांच हजार कमाई उसकी अनुभूति होती है खुश होता है। बड़ी रुचि होती है उस काम के अंदर इंतजार करता हो कब कभ होगी, कभी हिसाब करूंगा ग्राहक आते हैं सामान देता है दौड़ता है भागता है लेता है देता है हिसाब नहीं करता सायकाल करेंगे सायकाल बैठ के बही खाते सामने निकाल करके इतना गया इतना आया इतना खर्च हुआ इत... इतनी आय हुई इतना प्रॉफिट हुआ करते हैं ना ऐसा करते हैं ना ऐसे ही आध्यात्मिक आदमी रात्रि के समय में बैठकर के अपने दिन भर के व्यवसाय का दिन भर के क्रिया का लाभों का दिन भर के कर्मों का पुरुषार्थ का अपनी मानसिक वृत्तियों का स्थितियों का वृत्ति इन सब का स्तर का विवेचन करता है क्या हानि हुई क्या लाभ हुआ जब पता चलता है कि मैंने आज बहुत उत्तम काम किए अच्छा पुरुषार्थ किया मैंने चित्त प्रसन्न रहा सेवा की मैंने तपस्या भी की मैंने धैर्य भी धारण किया मैंने ईश्वर प्रणधान भी बनाया मैंने ऐसा अनुभव के प्रसन्न होता है तो मैंने कुछ किया आज जब यह प्रतिति होती है आज तो भूले हो गई देश की भावना मन में उत्पन्न हो गई क्रोध आ गया राग उत्पन्न कर लिया ईर्षा की भावना उत्पन्न हो गई चंचलता आ गई स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो गई लोभ उत्पन्न हो गया अहंकार की वृत्तियां उत्पन्न हुई मेरे मन में जब ऐसी स्थिति देखता है दुखी होता ग्लानि होती है पश्चाताप होता आत्मिक्षण अपनी उन्नति को देखने परखने जानने का एक एक केवल एक एक ही उपाय महत्वपूर्ण तो और कोई उपाय नहीं सेवा करते रहो यज्ञ करते रहो स्वाध्याय करते रहो अध्यापन करते रहो प्रवचन देते रहो शिविर लगाते रहो पुस्तकें लिखते रहो शिविर का संचालन करते रहो सब कुछ करते रहो इन सब के करते हुए आत्मरिक्षण के माध्यम से ये लाभ और हानि का पता नहीं चलता है तब तक व्यक्ति को यह अनुभूति नहीं होती कि प्रगति हो रही है उन्नति हो रही है अवनति हो रही है विकास हो रहा है क्या स्थिति बन रही है पता नहीं हो रहा है मेरा अब आप देखेंगे इस समय आप जितने गंभीर है, हैं जितने शांत चित्त हैं एकाग्र है और आपकी वृत्तियों पर नियंत्रण है उन्दन में नहीं होता इसमें समय अपेक्षा करता देख ईश्वर रहता है अविवेक उभरा रहता है इस समय अविवेक दबा रहता है यह स्थिति जो वर्तमान में होती है उपासना काल में होती है हानि होने पे होती है असफलता होने पे होती है भूल हो जाने पे हो जाती है तो उस समय चित्र की वृत्ति बनती है यह गड़बड़ाया जाता काम अच्छा नहीं है ये दुर्घटना हो गई वियोग हो गया मृत्यु हो गई रोग हो गया इन सारी परिस्थितियों के अंदर आत्मिक स्थिति को, को देखने का अवसर मिलता है ये जो आत्मिक आत्मिक्षण का विषय हमने चला रखा है यहां पर ये लौकिक व्यक्ति कभी कभार जब कोई दुर्घटना घटती है भयंकर अपमान होता है बड़ी हानि होती है ये वियोग होता है या बहुत प्रसन्नता होती है बड़ा सत्कार सम्मान किया जाता है तब इस प्रकार की बातों का विवेचन करता है तब उसको अनुभूति होती है कभी कभी कि मेरी उन्नति हो गई है अथवा दुर्घटना घटती है मेरा पतन हो गया मैं गिर गया आज मेरा विनाश हो गया इतना महत्वपूर्ण विषय और यह स्थिति जो हम 18 घंटे में सायकाल के समय सोते समय या अभी हम करते हैं इस दिन भर चलनी चाहिए ईश्वर परिधान आत्मनिरीक्षण मंदिरों पे नियंत्रण संयम परोपकार की भावना निष्कामता ये हर समय सब साथ में चलते हैं रहते हैं ये ये परिवार है हमारा इस परिवार के साथ में इन गुणों के साथ में हम उपस्थित रहेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग में हमारे विकास होगा एक गुण को लेकर बैठे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला पढ़ता रहे यज्ञ करता रहे स्वाध्याय करता रहे या केवल सेवा करता रहे या केवल लिखता रहे एक काम से कुछ नहीं होता सब काम करने पड़ते धैर्य रखना पड़ता है चतुरता रखनी पड़ती है कुशलता रखनी पड़ती है सतर्कता सावधानी रखनी पड़ती है मंत्रियों का पूरा प्रयोग करते रहना पड़ता है व्यक्ति का मैं अभी भी अनुभव कर रहा हूं आपको कितना भागता दौड़ता दिखाई देता हूं मैं शायद आप जानते हो कुछ जानते होंगे औरों को पता नहीं है लेकिन मैं अभी भी इतना दौड़ता हूं भागता हूं लिखता हूं दूरभाष करता हूं लोगों से मिलता हूं बताता हूं करवाता हूं फिर भी मुझे लगता है सदुपयोग नहीं हुआ समय का पूरा कमी जाएगी कुछ अठारह घंटे का काल जो है इससे और अधिक बढ़िया व्यतीत किया जा सकता था और वो चला गया बस कभी नहीं आएगा कभी लौट के नहीं आएगा वो आएगा ही नहीं कभी और फिर मेरे को ग्लानी होती है। रोज आना मेरे को ग्लानी होती है तो अन्थार्थ नहीं लेना कोई पीछे बैठने वाले ग्लानी करता है अपने कामों के ऊपर हाँ समझ रहे हैं मेरी बातों को हाँ जी क्या समझे जी हाँ जी डॉक्टर साहब बताएंगे कि समय गाने। गाने उस समय का पूरा सदुपयोग एक घंटे का हो आधे घंटे का हो ये नहीं कि छह घंटे का आठ घंटे का नहीं एक घंटे का नहीं आधे घंटे का नहीं पंद्रह मिनट भी कहीं बेकार चले गए गौण कार्य में लगे व्यर्थ हमको करना पड़ा लगाना पड़ा तो उससे में पश्चाताप होगा पकड़ पानी बात तो मेरे शब्दों को पकड़ लेगा वो कहेगा वो तो रोजाना आचार्य ग्लानी करता है मैंने पश्चाताप करता है ऐसे ऐसे बुरे कर्म करता है वो त्रुटियां होती है भूलें होती है उसे और रोजाना पश्चाताप करता है क्यों जी का सब विचार सकता है ना करते हाँ जी बोलते क्यों नहीं हाँ मूर्ख आदमी विचारता ऐसा आत्मनिक्षण प्रारंभिक काल में सायकाल होते समय होता है कभी सायंकाल होता है बैठ के पांच दस मिनट फिर आगे चल के घंटे घंटे होता है समय पर क्या कर दिया मैंने अब आगे क्या करना है आधे आधे घंटे में होता है पन्ना मिनट में होता फिर है फिर चलता ही रहता साथ सतत चलता रहता है करना है ऐसे करना है इस प्रकार करना है ये परिणाम निकलेंगे ये होगा वो होगा मैं भी आलसी बना हुआ हूं मैं मैं तमोगुण से संयुक्त हूं मैं सारथी बना हुआ मैं प्रमादी बना हु मैं सब पता चल जाता है उसको अभी लोभ की वृत्ति है आलस्य की वृत्ति है द्वेष्य बढ़ रहा मेरा ईर्षा उभर रही मेरे मन में स्वार्थ की भावना बढ़ रही मेरे मन में यह पता चलता रहता निरंतर पता चलता रहता रात्रि के समय एक बार आत्मरक्षण करें और पता चले कि मैंने दिन में 20 बार या 5 बार या 15 बार स्वार्थ की वृत्ति उठा ली मन में द्वेश की वृत्ति उठा ली वो अच्छा है या दिन में 5 बार कर ले और उस द्वेष की वृत्ति को ईर्षा की वृत्ति को स्वार्थ की वृत्ति को जान करके आगे रोक ले पांच बार करेगा अधिक लाभ होगा या एक बार करेगा अधिक लाभ होगा जी हाँ जी क्या प्रकट में है एक बार में अधिक लाभ होगा हाँ जी एक बार क्यों बता रहा है सुनिए आप मन में द्वेष उत्पन्न करते रहे स्वार्थी बने रहे ठीक है ना राग बना रहा लोभ बना रहा आलस्य प्रमाद बना रहा और होता रहा होता रहा रात्रि में आप आत्मिक्षण किया तो पता रे मैंने तो दिन में इतनी भूलें कर दी और एक आपने सुबह 10 बजे कर लिया आत्मिक्षण पता गया कि मेरे में तो ये वृत्तियां उत्पन्न हो रही है आगे नहीं उत्पन्न हो दूंगा मैं फिर आपने 2 बजे किया कि अरे मैंने इतना नियंत्रण किया फिर भी मेरी उठ गई वृत्तियां आई आप और नहीं उठ दूंगा मैं फिर आपने चार बजे किया फिर आपने छह बजे किया दिन में पांच बार आपने आत्मिक्षण किया तो कम होगी या एक बार में अधिक होगी या पांच बार करेंगे तो कम होगी हाँ ये समझ में समझ में नहीं आएगी योगी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति सतत निरंतर अपने मन की गतिविधियों को जानता रहता क्या हो रहा है अभी अपने दायित्वों को ठीक उपयोग में दायित्वों को निर्वाह कर रहा हूं मैं संकल्पों का मेरा संकल्पों का पालन हो रहा है कर्तव्यों का पालन हो रहा है आदर्शों का पालन कर रहा हूं मैं यम नियम का पालन हो रहा है ईश्वर प्राण प्रदान बना हुआ है ऐशना से स्थिति है मेरी आप क्या विचारते दिन में इन बातों को पकड़े भोला-बाला चुपचाप बैठ गए अपने और कभी पढ़ा दिया कभी लिख लिया कभी ये काम कर दिया और मन में विचार उठते नहीं है और मेरी कौन सी वृत्तियां चल रही है लोभ की है ईर्ष्या की है अहंकार की है आलस्य की है प्रमाद की है तंद्रा की है निद्रा की है क्या है अब पकड़ेंगे नहीं तो दिन भर चलती रहेंगी सायकाल बिचारेंगे अरे तो आज तो सारा दिन बेकार गया इतने इतने भूलें कर मैंने इतना समय मैं नष्ट हुआ मेरा मैंने कुछ भी नहीं किया कितने सूत्र मंत्र तो इतना खाया इतना पिया इतना ये क्या सब बेकार गया बेकार का मतलब उपयोग ठीक नहीं हुआ काम तो कर दिया आपने वहां वो तो मैंने करा लिया नहीं करा तो क्या है वहीं बैठे रहते हमने क्या करते बैठे रहते हैं बस आपको कोई काम बताते हैं तो कर लेते हैं सबकी बात नहीं कह रहा मैं थोड़ा बहुत क्या हुआ आपने जो काम अपने हैं तो कपड़े धोने पड़ेंगे आपको स्नान तो करना पड़ेगा ही व्यायाम भी करते होंगे आप लेकिन आत्मचिंतन करना आत्मिक्षण करना निर्ध्यासन करना पर्वकार सेवा के कार्यों करना मेरे विचारों का अन्यथार्थ न लें उल्टा नहीं लेना मैंने आपको कई बार कहा मैं सुबह उठते ही विचार करता हूं आज मुझे क्या नया काम करना है रोजाना नया काम करता हूं मैं और संकल्प करता हूं वो काम को पूरा कर, करके करता हूं मैं। आप संकल्प क्या करें मन में कि आज मुझे ये काम करना है एक पुरुषार्थ का काम का, तपस्या का काम का। करने ही हो गए और ना करने होंगे आज मेरे मन में कोई भी राग की वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी देश नहीं होगा किसी के प्रति किसी के दोषों को नहीं देखूंगा मैं असत्य का प्रयोग नहीं करूंगा मैं अभिमान नहीं आनंदूंगा अभिमान में विनम्रता से व्यवहार करूंगा मैं आलस्य नहीं आनंद लूंगा मैं किसी का अवमानना नहीं करूंगा मैं विनम्र रहूंगा मैं अच्छी भाषा का प्रयोग करूंगा मैं स्पष्ट बोलूंगा मैं पूर्ण पुरुषार्थ के साथ दिन, को वितित, दिन को वितित करूंगा मैं कुछ स्मरण करूंगा मैं कुछ स्वाध्याय करूंगा मैं मन में ईश्वर प्रणान बनाऊंगा मैं वैराग्य की भावना उत्पन्न करूंगा मैं दिनचर्या के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ूंगा नहीं मैं विचारते हैं आप नहीं विचारते हैं तो समझदा जी आपकी बैलगाड़ी पे चल करके आप बम्बे पहुंचने का प्रोग्राम बना रहे कोई बैलगाड़ी में बैठ के जाए बम प्रधान जी सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहा है प्रधान जी कोई मुंबई जावे और बढ़त गाड़ी पर गाड़ो लेने जाले तो कैटला दिन उस पहुंचे थे ये स्थिति आप लोगों की स्पीड अभी बूढ़े हो जाओगे देखना वो बैठे बूढ़े लोग किसी के पाव में दर्द है किसी कमर में दर्द है किसी के उधर दर्द है किसी के इधर दर्द है अभी देखते देखते आप जवान थे जवानी कितनी जल्दी गई जी बताना चाहिए ये विमला जी बैठी हैं उषा जी ये ज्योति जी रे तारामि जी देखते देखते देखते देखते देखते गई जवानी क्या प्रधान जी जवानी गई यूं गई फट गई अब वो आने वाली नहीं है अमारे स्वामी गीत गाते थे ना गई <laughs> तो करना है सो कर लो अभी यहां नहीं हो रहा है वो कह रहा नहीं मैं तो उद्गीत में जाके करूंगा मैं <laughs> यहां नहीं हो रहा है मेरे से दिन के अंदर एक अतिथि आते हैं दो आते हैं पांच आते हैं दस आते हैं आप दौड़ते हैं हाँ जी कुटिया बताया उसका ये बताया खिलाया पिलाया घुमाया फिराया कितना पुण्य होता है आप यहाँ रह रहे हैं, कितना पुण्य होता है आप आपको पता ही नहीं क्या लाभ हो रहा है वो है नहीं मेरे को तो लाभ ही नहीं पता चलने क्या कर रहा हूं मैं और तुम हजारों रुपए कमा रहे हो और दिखा रहे हो अपने कुछ नहीं कमा रहे कुछ लोग ऐसे होते हैं देखा होगा ना कुछ नहीं है जी कोई नहीं हो रहा अरे लाखों तुम हजारों रुपये कमा रहे हो कोठी बन गई और फ्लैट ले लिया आपने गाड़िया आ गई हजारों का बैलेंस है शेयर ले लिया आपने आपका बिल्डिंगे बन गई अच्छी अच्छी हजारों करोड़ों की संपत्ति ना जी कुछ नहीं कर रहे हैं जी कोई कमाई नहीं है कोई धंधा नहीं है वैसे ही करते रहते हैं ऐसे है हमारे आध्यात्मिक आदमी कुछ नहीं हो रहा है जी और इतना तो किया है हमने इतना बड़ा आश्रम बना के खड़ा कर दिया ये हजारों लोग आ गए हर वर्ष हजारों लोग आते हैं हमारे यहाँ नहीं आते हजारों लोग हजारों लोग आते हैं तो हमारे हुए बिना कैसे आ जाएंगे ये दीवारें उसको खिला देंगी पिला देंगी है हाँ जी है हाँ जी? दीवारा खिलाएगी, पिलाएंगे नहीं दीवारा नहीं खिलाएंगी पिलाएंगी हम हैं तो उसको बुलाएंगे बातचीत करेंगे कितने वर्षों से आप डॉक्टर साहब रण सिंह जी कितने वर्ष हो गए आश्रम में रहते हुए नहीं नहीं आश्रम में रहते हुए उतने ही लगभग इनको गए, जोशी जी कितने वर्ष हो गए ये भवन अपने आप बन गए कितना भोग दिया आपने मुझे बताओ कितने लोगों को रोटियां खिलाई है कितने लोगों के कुटियाओं में गए व्यवस्था की आपने गिनती है कोई आपके पास में हजारों आदमियों का आपने यहाँ पर आवास कराया है रोटियां खिलाई है अपने उसको सहन किया है और कष्ट उठाए आपने भागे हैं दौड़े हैं नींद छोड़ी है भूख छोड़ी है भोजन छोड़ा है दौड़ते रहे दरद था घुटना में तो भी हिलते हिलते टे टे गए किसी प्रकार दोपहर में सायंकाल रात्रि में हम प्रकरण हम कर रहे हैं सुक्षमता से लेने की बात कर रहे हैं योगी व्यक्ति को ध्यान देना मेरी बात कहां ध्यान आपका योगी व्यक्ति को जो मृत्यु दस वर्ष बाद में बीस वर्ष बाद में तीस वर्ष बाद में चालीस वर्ष बाद में पचास वर्ष बाद में आने वाली है उसकी चिंता आज होती है नचिकिता ने क्या प्रश्न किया था या, आपने पढ़ लिए उड़ा दिए बस नचिकिता को कहा था यमाचार्य ने तो घोड़े ले ले हाथी ले ले सोना ले ले हीरे ले ले, ज्वारात ले ले, राज्य ले ले स्त्रियां ले ले सब कुछ ले ले तू मृत्यु के विषय मत पूछ तू मरने के बाद क्या होता है मृत्यु से क्या बचने का उपाय ये मत पूछ परीक्षा ले रहा था उनका नहीं ये तो सारे मुझे नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं मुझे ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी ये भी ये भी ये भी, ये भी सारे मौत के मुंह दिखाई दे रहे हैं सब मरे हुए दिखाई दे रहे हैं कृष्ण ने क्या उपदेश किया था गीता में वो कौन सा रूप दिखाया था विराट रोड सब मरे हुए हैं सारे तो मैं तो आपको मार देता हूं आपको उड़ा देता हूं आप मेरे को मार देते हैं हैं अगर मार देता हूं <laughs> एक पुराणों में कथा आती है लोमस ऋषि की सुना आपने नाम कभी हैं सुना ना वो लोमस ऋषि था पुराणों में आती है कथा सारे शरीर पे रींच की तरह उसके बाल थे रींच की तरह बाल बाल केस तो वैराग्यवान हो गया तपस्या करने लग गया ध्यान करने लग गया तो लोगों ने कहा कि महाराज ये आपके छीने के ऊपर गोल गोल सा इतने भाग में आपके बाल नहीं है बाकी शरीर शरीर के ऊपर पूरे भरे परे रींच की तरह बाल हैं ये क्या है ये और आप इतनी जवानी अवस्था में ये आप वैराग्य धारण करके जंगलों में आकर के रह रहे हैं तपस्या और ध्यान कर रहे हैं तो ये क्या कारण है तो उसने कहा मैं चिंतित हूं क्या कि जीवन बहुत थोड़ा है और कार्य बहुत अधिक है तो कितना जीवन है आपका क्या देखो ये जो मेरा सीना है इसमें एक रुपए के बराबर बाल कटे हुए हैं उड़े हुए हर वर्ष मेरा एक बाल जो है टूट जाता है हर वर्ष मेरा एक बाल टूट जाता है तो क्या आपके शरीर पे तो लाखों बाल हैं हाँ लाखों बाल तो हैं लेकिन ये टूट रहा है एकदम सारे बाल समाप्त हो जाएंगे उसके बाद तो मर जाऊंगा मैं मैं मरना चाहता नहीं मैं ये तो जीवन ये तो टूट रहा है अभी टूटेगा ये अगला वर्ष फिर गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर कितने वर्ष के हो गए? पैंतीस वर्ष चौंतीस वर्ष देखते देखते गया, देखते देखते बीत गया वो कहता है ये जो इतना सा बाल है ये मेरा शरीर शरीर के बाल तो सीमित आखिर सीमित है ना समाप्त तो होगा ये और मर जाऊंगा मैं मेरे को चिंता हो गई मरने के बाद क्या होगा मैं विवेक प्राप्त करना चाहता हूं मैं अब देखिए मैं लोम श्री की बात कर रहा हूं मैं नचिकेता की बात कर रहा हूं जो छोटा से उम्र वाला है आपसे तो छोटा होगा ना वो तो पंद्रह बीस वर्ष का ही होगा वो करे मैं तो कुछ चिंता हो गई है आपको चिंता ही नहीं है कोई मेरे कामों को तो चिंता आप करते होंगे नहीं करते होंगे, तो काम करा लेता हूं अपने कामों की चिंता नहीं आपको गंभीरता से रहने का पुरुषार्थ करने का आदर्श दिनचरिया बनाने का स्वाध्याय करने का निर्ध्यान करने का इनमें तो कोई बाधा होती नहीं निर्देशन कभी भी कर सकते हैं आत्मिक्षण कभी भी कर सकते हैं मंत्र सूत्र श्लोकों का समन कभी भी कर सकते हैं आप कभी भी कर सकते हैं आप लेकिन को आ, आप भावना ही नहीं है याद रखें जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है विवेकी होता है वो अच्छे कार्यों को एक बार सुन करके ये काम करने योग्य है अति उत्तम है उसको छोड़ता ही नहीं वो, कभी नहीं छोड़ता वो। निर्देशन तो करना ही है मेरे को व्यायाम तो करना ही है मेरे को ध्यान तो करना ही है मेरे को मौन तो रहना ही है मेरे को गंभीर तो रहना ही है मेरे को ईर्षा बुद्धि तो उठानी नहीं मेरे को द्वेश तो करना ही नहीं है, है पुरुषार्थ करते रहना स्मरण करने निकला है एक सूत्र भी याद नहीं करता है, इतना बीमार तो है नहीं स्टेचरअप लेटा हो जो ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हो आईसीसीयू में उसको भी कहीं भी एक सूत्र याद कर ले आई तो यही याद कर लेगा। रामा रामा रामा एक कर ले, कर लेगा लेगा एक ले वो के तो है नहीं ये है आईसीू के जी ऑपरेशन में नहीं जा रहे हैं जहां भयंकर ऑपरेशन होगा आपके आतो का जीवन का पता नहीं मैं तो कहूं उसको जाने वाले को कि एक सूत्र याद कर ले योगी निरोध है वो कर लेगा याद अब जो मौत के मुंह में जाने वाला है और बूढ़े सबसे बुढ़ा कौन है यहां पर कौन सबसे बूढ़ा जी ये दूसरे को देख रहे सभी जवान मान रहे हैं अपने आप को दयान जी तो विचारते हैं सबसे जवान तो मैं देखो ये सब बूढ़े यहां पर जवान तो मैं आया हूँ यहां पर मैं क्यों कहू बूढ़े को दूसरे को देख रहे हैं <laughs> गुलाब देवी जी है कल्पना करो मैं अभी कहू ना गुलाबदेव जी को माता जी ये एक सूत्र है एक सूत्र है योगश चतुर्वती याद कर लेगी पांच मिनट में ये बूढ़ी माता इनकी जुर्रियां बढ़ गई है हड्डी हड्डी रह गई है और वो याद कर लेगी। आप हट्टे कट्टे नौजवान एक एक दो दो मन बात उठाने वाले आप सूत्र रोजाना एक भी सूत्र याद नहीं करते एक भी पंक्ति याद नहीं करते कैसे कमाई तो कुछ हुई नहीं रही है मैं कोई बाधा बनाऊ आपके कमाई में आपको धन संग्रह का निषेध किया है लेकिन जान संग्रह का तो निषेध नहीं किया मैंने दिनेश जी ये मैंने कहा कोई मंत्र याद नहीं करेगा कोई सूत्र याद नहीं करेगा कोई श्लोक याद नहीं करेगा कोई पंक्ति याद नहीं करेगा मेरे पूछे बिना ये तो ऐसा तो नहीं कहा मैंने कहा मैंने ये कोई नियम है विद्यालय तो का बात है ये तो धन कमा लो ये जान धन तो कमा लो ये पैसा टका तो कोई नहीं पैसा टका दे देंगे पीछे बैठे हैं बहुत और भी दे दुनिया मिल जाएगा दुनिया में रोटी की कमी नहीं है कपड़े की कमी नहीं है मान सम्मान ये धूर्त लोग दत्तारू लोग दूसरे हैं ये जितने भी है धक्यानुषी छल कपट वाले पोपलीला वाले अंधिश्वास वाले भी खूब पूजे जा रहे हैं तो आप तो खूब पूजे जाएंगे कमा लो कमाई नहीं हो रही आप आपकी दुकानदारी कमजोर है धर्म की दुकानदारी इन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूरा यजुर्वेद जो है समान कर लिया स्वाध्याय कर लिया बहुत से मंत्र भी याद कर लिए तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं एक सूत्र तो याद किया करें कभी बैठे बैठे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं मुझे आज सूत्र याद करना है योग के कितने पाद याद हैं आपको एक भी याद नहीं किया था याद कभी हां जी ऋषिदेव जी दर्शनाचार्य बाबी योल के कितने पाद याद हैं? है, है? बीच बीच में जब आत्मरक्षण करके देखे ना तो पता चलता है व्यक्ति को कितनी बार मैं बताता हूं हमारे गुरु ने हमको बताया हमको देरी से अनुभव आ लेकिन हो तो गया आज मृत्यु हो सकती है पता थोड़ी हुई प्राण निकल जाएगा गई और ये सुबह फोन जाया मानप्रस्थ में अध्यापक जी थे हमारे उनके प्राणांत हो गया है पता नहीं क्या हो गया क्या खाया था उन्होंने और सुबह देखा तो कुटिया के अंदर <laughs> हो सकता है नहीं कहा ईशान जी देखो अरे दुबले पतले थे लेकिन चलते ही फिर तो थे वो अभी तो शिविर के अंदर उन्होंने प्रशिक्षण दिया था साधना कराई थी वो चले गए हाँ वो कहेगा हम दुबले पतले तो थे पर रुक तो नहीं था क्या बात है कैसे चले गए पता है कल उठेंगे नहीं उठेंगे कोई पता नहीं है ऐसे आप क्यों नहीं विचारते क्या बात मैं अपने गौण कार्यों को लीर दायित्वों को मैं निभाता हूं जी जान से उदाहरण दे रहा हूं अन्नथा नहीं लेना आप उल्टा ले कहीं उल्टा था ले, ले बीकानेर में यह जो ना है वहां लकड़ी ठीक मिलती नहीं है तो मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा मुझे कहा गया लोगों ने आप लोगों ने कहा आपके कान में पकड़ में आया तो मैं आता नहीं मुझे कहा वहां तो ढेर लगे लकड़ियों के ट्रक के ट्रक भरवा लो मैंने कहा क्या बात है आपके विश्वास कर लिया मैंने मेरे को विश्वास नहीं होता मेरा गुरु है ना स्वामी सत्यपति जी वो एक किसी विश्वास नहीं करते थे मैं भी नहीं करता हूँ लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ चलो भाई बुद्धिमान तो आदमी कर लो विश्वास मैंने इनके विश्वास के आधार पर मैंने कह दिया मैंने कहा यहाँ तो भले ट्रक भर के लकड़ी मंगा लो आप जब कहा ना ट्रक भर के ले लो हमने देख ली वहां जाके मैंने देखा तो चीट की लकड़ी थी वहां डॉक्टर साहब मैं वहां गया नरोड़ा में वहाँ देखा चीड़ की लकड़ी मैंने कहा तो धुआं करती है मैंने कहा आम की नहीं आम की तो नहीं है आम के लिए वड़ के लिए गुलजर नहीं किसी की नहीं अब मैं पकड़ा गया देखो कितनी दौड़ लगाई मैंने आपको तो पता ही नहीं उसको डांट लगाई खूब जैन भाई को दौड़ाया उसको मैंने यहाँ बनवाया मैंने मैं स्वयं तीन बार गया अहमदाबाद तीन बार गया मैं तलोद गया मैं और आज देखा गाड़ी भरी नहीं है खाली गाड़ी क्यों जाए कम से कम 500 किलो तो हो सुबह गया यहाँ पर बड़ा गांव है वहाँ से लेके आए डेढ़ किलो छांट छांट के वो दयान जी मेरे साथ में थे वो कमी रह गई लकड़ियों की और, आज मैं फिर गया देगाँव गया मैं रखियाल गया मैं अरसोल गया मैं ताजपुर गया मैं जा के भरवा करके लेकर गया है उनका नहीं है मैंने कहा छाट नहीं गया हूँ उन्होंने कर्मचारी नहीं मैं छाटूँगा हमने छांट छांट के अभी भर के लेके आए सुबह कटेगी और कल सायंकाल तो परसों जाएगी काम होता है आनंद आता है ये तो आपका व्यक्तिगत कार्य है स्मरण करना शांत रहना गंभीर रहना कुछ लिखना कुछ कुछ सेवा परोपकार के कार्यों करना अपनी इच्छा से आप में से बहुत कम ऐसे हैं जो मुझे अथवा दिनेश जी को अथवा आपस में एक दूसरे को बताते हो चलो भाई आज मैं आपके लिए आधा घंटा निकालता हूं बताओ आपके क्या सहायता करूं मैं क्या काम करना है मेरे को कोई नहीं मिलता है तो सेवा नहीं है या परोपकार नहीं है आश्रम इसका नाम है आश्रम इसका नाम है विश्रम नहीं है विरम नहीं है लोग विराम करने आते हैं विराम विशामो बनाते विशामो गुजरात के अंदर हमारे विशामो होता है देखा नाम सुना नाम सुनाना विशामो वो दौड़ते हैं भागते हैं थक जाते हैं बेचारे काल तो उनको फिर सोने को खाने को मिलता है विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने विशामो बना रखा आश्रम को कि दिन जीवन भर तक दौड़ेंगे भांगे कूदेंगे सब थक थका करके लुटपिटा करके यहां करके और आराम करेंगे दयानंद जी विश्राम करने नहीं आना आपको श्रम करने आना है ठीक है ना श्रम करना है यहाँ पर कोई विचार ले बस आश्रम में आ गए कुटिया मिल जाएगी बढ़िया अपने दोनों समय बनी बनाई गरमा-गरम रोटी खाएंगे और अपने ध्यान करेंगे उपासना करेंगे और अपने निर्दया अपने चिंतन करेंगे सुनेंगे कक्षाओं में बैठेंगे जितना हो सकता है अब तो आराम ही आराम है नहीं इसका नाम है वान प्रस्थ आश्रम क्या नाम है जी बोलो सही कम से कम वन में रहना वन में रहना जहा अभाव होता है प्राकृतिक वातावरण होता है उसमें रहना और आश्रम चार्थ करना उसका नाम है यदि एक एक व्यक्ति को कुटिया वाले हैं अब मैं योजना बना रहा हूं धीरे धीरे सब आगे पकड़ में आएंगे धीरे धीरे को सी को पेंशन देंगे उसको प्रमो, प्रमोशन देंगे प्रमोशन हर एक कुटिया वाले को एक खेत का टुकड़ा देंगे सब्जी सब्जी उगाए चाहे फल उगाए चाहे चाहे वो है हा उसको अच्छे प्रकार से उसको रखे उसको अब फूलबाड़ी तो ठीक लगन लगी है ना सड़कें भी ठीक हो गई ईटे भी ठीक हो गए खेत खाली पड़े हो जोशी जी को खेत दूंगा एक बीघा का जमीन हाँ करके अपने टमाटर है दूधी है खीरा है अभी भी हमको हजार रुपए की सब्जी लानी पड़ती है करेंगे व्यवस्था एक एक को एक एक टुकड़ा दूंगा ये टुकड़ा आपका है मैंने देखा इंग्लैंड में इंग्लैंड में देखा मैंने तो लोगों के पास घरों के में जमीन बहुत कम है और लोगों की साग सब्जियों की बड़ी रुचि होती है लगाने की खाने की पीने की तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो नगरों से दो चार पांच दस किलोमीटर दूर नगर से हटकर के खाली जमीन पड़ी है उस खाली जमीन का टुकड़ा गवर्नमेंट एक साल के लिए लोगों को किराए पे देती है सौ पौंड दो सौ पौंड पचास पौंड ढाई और उसमें लोग जाकर के और अपने सब्जियां उगाते हैं अनाज उगाते हैं फल उगाते हैं कंदमूल उगाते हैं फूल उगाते हैं वहां जा करके तो मुझे कई लोग ले गए कि ये हमारा खेत है मैंने कहा खेत है हाँ साल भर के लिए बस तो हम इनको किराए पे देंगे खेत आपको हम <laughs> जोशी जी एक बीघा जमीन देंगे आपको किराए पर <laughs> करवानी हाँ, करवा है आपको हाँ करवानी है हाँ कह रहा हूँ ना उसको छोड़ा यहाँ यहाँ की करनी है आपको हाँ बढ़िया कोई आलू लगाए कोई टमाटर लगाए कोई मूली लगाए कोई कोई दूधी लगाए कोई गोभी लगाए कोई कैबेज लगाए कोई कोई मटर लगाए अलग अलग कि आज कहाँ से सब्जी आई है आज तो जोशी जी के खेत से सब्जी आई है क्या ये गोभी कहाँ से आई है क्या रण जी के खेत से आइए आज ये उनके खेत से आई है, आज उनके खेत से आई है, ये आई है, अलग अलग अलग अलग टुकड़े देंगे उनको अलॉट करेंगे साल भर के लिए ज्यादा नहीं उसमें उसको सब पानी वानी सब अलॉट करेंगे और अपने बनाएंगे घबराना <laughs> नहीं गई तो मैं कह रहा था आपको कि हमें आत्मिक्षण करके ये निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए ये क्या लिखा है मेरे को बहुत प्रेरणा देता है मेरे डायरी पे लिखा है क्या लिखा है जी बोलना यह जीवन है से जो गवाया करते हैं अपना कर्तव्य भुला करके पीछे पछताया करते हैं जो धर्म निभाते हैं अपना पूरा सुख पाया करते हैं सच्चे अर्थों में जीवन को बेसफल बनाया करते हैं मानु भाव अभी भी समय हमारे पास में बुद्धि हमारे पास में आंखें काम कर रही है कान भी काम कर रहे हैं हाथ पाँव भी हिल रहे हैं स्मृति भी हमारे में पढ़ो स्मरण करो अब देखिए एक ने शुरू किया तो दूसरा ने शुरू कर दिया ये देखो और माता गुलाब जो कुछ नहीं आता था इन्होंने पन्ना भर भर के शुरू किया लिखना शुरू कर दिया वो देखो ताराम जी पीछे बैठे कुछ नहीं आते इसी प्रकार इन्होंने देखा भाई ये ओ, माता दिल्ली वाली आकर के यहां पर ये दर्शन पढ़ पढ़ लिए मैं मैं मैं तगड़ी मोटी क्यों नहीं पढ़ सकती हूं? तो नहीं मैं मैं नहीं तो कहा कहा ही पढूंगी मैंने पढ़ो इन्होंने भी शुरू कर दिया अपने ज्योति जी ने है ना अब धीरे धीरे ये भी देखें पता नहीं बिमला जी के मन में क्यों नहीं आ रहा समझ में नहीं आई ये देखेंगे ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती है? तो आप भी करो क्या लगता है तो इसलिए प्रेरणा प्राप्त करके व्यक्ति को आगे बढ़ना लिखने का पढ़ने का स्वाध्याय करने का काम करना चाहिए यह बात निश्चित है हम और आप चाहे मानो अथवा ना मानो फिर मैं दोहराता हूं आपको कई बार दोहराए व्यक्ति भूल जाता है हम इस स्थान पर दुनिया के किसी स्वर्ग स्थान पर चले जाए मेरी मान्यता है उसकी अपेक्षा में है, अधिक शांत हैं विशेषकर घर की अपेक्षा मुझे कोई कहे कि तुम अपने घर चले जाओ आपको 50 करोड़ रुपए देंगे हम मैं तो नहीं जाऊंगा आपको क्यों चले जाएंगे हम हाँ हां जी 50 करोड़ रुपए और घर में जाके रहना माता पिता के साथ में भाई बंधुओं के साथ में भाभीों के साथ में चाचा और मामा के साथ में उसी समाज में उस घर के अंदर रहना है हाँ जी हाँ जी ईशान जी हाँ जी क्या बात है ये पचास करोड़ दे रहे हैं इनको और मैं मानप से तो चले <laughs> <नहीं> जाएंगे शायद <laughs> ओके, okay, पचास करोड़ में तो मैं नया आश्रम बना लूंगा ये क्या यहां पर ऐसा है <laughs> आप निश्चित जानिए आप स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं मैं वानपस्तियों एक माता जी यहाँ नाम मैं लूंगा मैं और भी है कई आती हैं। वो कहते हैं जब मैं यहां आती हूँ तो मेरे को तो कठिनाइया दिखाई देती है कुछ कुछ तो फिर मैं विचार करती हूँ अपने घर चलना चाहिए घर जाती हूँ तो वहां वो दूसरी कठिनाइया दिखाई देती हैं कि तो बड़ी खराब है चलो वापस आश्रम चलो वो आश्रम में आती है कुछ दिन और यहां पर देखती है फिर थोड़ी बड़ी कठिनाइया बाधाएं आती है क्या नहीं वहां घर में अच्छा था वो घर में फिर जाती है वो फिर घर से यहां आती है <laughs> तो उसे देख लो भाई सीख लो क्या है निश्चित रूप से पूर्ण सुखी कोई का नहीं हो सकता दुख और कठिनाइयां और बाधाएं हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे मन को धैर्यशाली बनाएंगे मन को सहनशील बनाएंगे सब ठीक हो जाएगा और याद रखो हर कठिनाइयां हर बाधाएं हर परिश्रम हर पुरुषार्थ हर तपस्या हर कष्ट अपमान अपमान की बात कह रहा हूं मैं अपमान मिथ्यारूप विश्वासघात ये हमारी उन्नति के लिए एक साधन बनते हैं कहा मैं जो आपको ताड़ना करता हूं ना ये अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के करता हूं लेकिन आप में से जो मूर्ख होगा वह कहेगा कि कितनी ताड़ना करता आदमी तो स्वयं ईर्ष्या क्रोधी है जबान पे नियंत्रण नहीं है लेकिन तो बुद्धिमान धैर्यपूर्व होगा दोषों को जानेगा समझेगा उसकी उन्नति होगी आपकी में इतनी तारना नहीं करता ऋषिदेव जी कितना समय हो गया आपको यहां आए पौने चार साल जो पौने चार साल ऋषि उद्यान में थे आज नहीं है आप इतनी तारना वहां पर किसी ने की नहीं होगी की आपने आपकी तारना की किसी ने घर में आपका की ने? किसी ने किसी ने की जितने ब्रह्मचारी आए हैं उनके माता पिता ने उनके गुरुओं ने आचार्यों ने उनके किसी व्यक्तियों ने कितनी ताड़ना नहीं की होगी बड़े बड़े आप अपने पांच वर्ष के बच्चे को नहीं कह सकते अपने पोते को नहीं कह सकते आप। छोटा पोता होता है आपका आपके पोते हैं ना आपके पोते हैं सबके पोते वाले हैं आप नहीं कह सकते उसको जब मैंने इनको कहा और कह देता हूं मैं लेकिन हित की भावना कल्याण की भावना और से उनको लाभ होता है ये अनुभव करते हो ना करते हो लाभ होता है इसको तो प्रतिकूलताएं बाधाएं हमारे जीवन का निर्माण करती है धैर्य की परीक्षा होती है हमारी संतोष की सहनशीलता की परीक्षा होती है हमारी तो बाधाएं आती है तो आपको शायद स्मरण नहीं मैंने बहुत कम संकेत करता हूं अनेक बार इस प्रकार के काम आते हैं और मैं कामों में इतना और कार्यों में दिन में मेरे को कार्य में समय लगाना पड़ता है लेकिन मैं संकल्प करता हूँ कार्य करता हूँ मैं रात को 12 बजे उठ करके 2 बजे उठ कर के उस काम को करता हूँ जागता हूँ रात भर में अभी भी अनेक बार लिखता हूँ मैं एक बार कब की बात है किसने कहा मुझे कि लिखना है मैं भूल गया एक बार भूल दूसरे मन काज तो लिखना ही मेरे को फिर भूल गया मैं गौन कार्य रात को बारह बजे उठा मैं और तीन बिज सोया मैं उस काम को पूरा किया मैंने पता नहीं कोई भूमिका या आशीर्वचन किसी का लिखना था मेरे को फिर आनंद आता है व्यक्ति को तो प्रतिकूलताएं और बाधाएं ये हमारे जीवन की उन्नति में साधक है अपमान होना तो और भी साधक है लज्जित करना अपमान करना बहुत अधिक साधक है बहुत कार्य है मानसिक कार्य हम छेड़ते नहीं बहुत से कार्यों को तो बहुत से कार्यो को जो भूल जाते हम बहुत से कार्यों का स्मरण नहीं रखते हम और बहुत से कार्यो का हमें ज्ञान भी नहीं है क्या करना चाहिए इसलिए जीवन को व्यर्थ मत कमाओ एक एक दिन नहीं एक एक घंटा नहीं एक एक मिनट नहीं एक एक पल के अंदर हमको उपयोग लेना है एक एक पल का उपयोग कैसे होता ईश्वर समर्पण हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं काम करना चाहिए हमको लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें ईश्वर समर्पण बनाए हुए हैं शांत हैं सत्वगुण प्रधान युक्त हैं मन में प्रसन्नता है आनंद है लोगों के कल्याण उन्नति की बातें हैं स्वामी सत्यपति जी को देखते हैं आजकल क्या करते हो एक ही काम करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा हो आप उन्नति करें आप प्रगति करें ये तो आशीर्वाद देते हैं ये बड़ा कार्य है, हैसिक कार्य है, वाचनिक कार्य शारीरिक कार्य किसी को स्वामी कि सोना देते नहीं है चांदी देते नहीं है धन नहीं देते हैं, हैं प्रवचन नहीं देते हैं ये कहते हैं आपकी आयु बड़ी हो आप अच्छे काम करें आप आपकी उन्नति हो श्रेष्ठ मार्ग पर चले ईश्वर को प्राप्त करें यह आशीर्वाद है हम भी लोगों के मन के मन में इस प्रकार की भावनाएं बनाए कि परमेश्वर सारी माताएं विदुषी बन जाए यहाँ से सन्यासी तो बहुत निकले हैं एक दो सन्यासिनी भी निकले कौन लेगा सन्यास जी आगे लॉ जी एक तो तैयार हो गई उषा जी आप क्या बात है डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा क्या सन्यासी के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है वन में सब सेपरेट हो जाते हैं पति अलग पत्नी अलग पति पत्नी का समझ रहता ही नहीं आपके मन भावना है तो मैं तो तैयार हूँ स्वामी जी की से वीजा बिल्कुल खुल गया अब तो कोई रोक टोक नहीं है कोई इंक्वायरी नहीं कोई इंटरव्यू नहीं होता है जो जाता है उसको तत्काल मिल जाता है तो दयानंद जी आप भी ले लो फटाफट वीजा ले लो इसका संन्यासम का वीजा तो ले लो फिर आगे देख देखा जाएगा कहीं कहना स्वामी जी मैं दक्षिण अफ्रीका से जॉनसबर्ग से आया हूं और मुझे सन्यास लेना है तो आपको शायद मिल जाए आपको कहा नहीं ऐसा नहीं कहेंगे नहीं सन्यास नहीं सन्यास लेके कहना मैं सन्यास लूंगा लेकिन कुछ और मेरे को तपस्या करनी है कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है फिर मैं आगे प्रचार करूंगा मैं गौण सन्यास दे दो मेरे को तो एक दो सारे पत्ते पत्ते पत्ते पत्ते दिखाई दे फूल दिखाई देने तो फिर क्या हो तो फूल भी दिखाई देने चाहिए ना तो वान के अंदर सन्यासी भी दिखाई देना चाहिए एक दो तो ले फिर तुलसी जी अब भागेला नहीं देखना चल कर के देखेंगे हाँ इसको अब आश्रम में रहते दस वर्ष हो गए हैं अब तो संन्यास इसको देंगे जरूर तो कोई अंतर नहीं आएगा अंतर तो कोई आने है नहीं है सफेद की जगह लाल हो जाएंगे और क्या लेकिन प्रेरणा मिलेगी आपको कई मानोभाव ने हमारे सामने जी महाराज से मैंने कहा सन्यास नहीं नहीं सन्यास नहीं लेना है सन्यास लेना है नहीं लेना ले लेना है लेकिन ले ले ले ले ले ले, देखा अब सन्यास लेने से लाभ है मेरे को फट ले लिया मैंने दो दिन में आज सन्यास लूंगा मैं तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ले जो कह रहा था नहीं अब तो बहुत वर्षों तक तैयारी करनी है अभी नहीं लूंगा अभी नहीं लूंगा अभी नहीं लूंगा नहीं लूंगा फिर मन में विचार आया कोई देखा उन्होंने परिणाम प्रभाव क्या हो रहा है तो तत्काल विचार आ गया तत्काल ले लिया उन्होंने लाभ तो होता है तो ठीक है हम आशा लगाए बैठे हैं एक दो माताएं तो कम से कम संन्यासी नहीं होंगी ना एक दो से भी लेंगे फिर एक बात निश्चित है आप में से कोई संन्यास ले लेंगे ना तो फिर पुरुषों में से भी जरूर शर्म आएगी इनको क्या माताएं ले रही हैं तो हम क्यों ना लें वो भी लेंगे फिर आगे निश्चित बात है तो ये मैंने कुछ बातें बताई आपको जीवन को सतर्क और संभाल करके हम चलें हताश राश कभी भी ना हो सदुपयोग करें इसका कठिनाइयां बाधाएं आती हैं उनको एक जीवन की उन्नति का साधन मान के चलें हताश निराश कभी ना हो आत्मिक निरंतर करते रहें समय का शक्ति का बुद्धि का स्मृति का पूर्ण सदुपयोग करें हमारी तो उन्नति होगी प्रगति होगी हमारी इतना कहते हैं फिर कल आगे समय विधेगा कक्षा देने का प्रयास करेंगे चलिएगा शैनकालीन मंत्र हो जाग्र तो दूर मुदी दैव तदु सूक्त दूरंगम्म ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन शिव स कल्पमस्त ये न क्यपसो मनीषिणो यज्ञीण यदा यपूं यक्षम तन्मे मन शिव सकमस्तु येतु धृतिश्च योतिरमृत प्रजासु ऋते किंचन कर्म क्रीयते ते मन शिव सकमस्तु येदूत भुवनम भविष्यपरीगृहतमृतन सर्व सप्तूता ते मन शिव संकल्पमस् यस्च साम यजुशि यस्मिन् यस्त सामोतम प्रजा मन शिव सकम सुषारथिश्वा व मनुष्यान्नी नीयते भीषुभिवाजिन हृदप्रति यदि जवेषम तन शिव सकलमस्त शांति शांति शांति सर्वे नमः सबको सादर नमस्ते